तो ज्योतिष भी पूछते हैं हमारे तपस्वी ज्योतिषी आपका समाधान भी करते हैं परंतु क्या आपका समाधान हो सकता है जो व्यक्ति अपने को नहीं पहचानता उसकी समस्याओं का समाधान कैसे हो सकता है एक होता है जिसे कहते हैं मेडिकल में सिम्फोमैट्रिक ट्रीटमेंट्स कि सामूहिक फौरी इलाज निदान नहीं हो सकता है थोड़ा रिलीफ आपको मिल सकता है एंड दैट इज एस्ट्रोलॉजी आपको रिलीफ कौन दे सकता है आपका अंतरात्मा और उस अंतरात्मा से मेरा परिचय होना चाहिए यही वेद की धारा है बहुत से लोग पूछते हैं कि स्वामी जी हमारे दुखों और पीड़ाओं का अंत कब होगा हमने कहा जब तुम तो उनका अंत कर दोगे अभी तो तुम उनका अंत करना नहीं चाहते तुम पीड़ाओं को ही जीना चाहते तुम लोभ और आसक्तियों को जीना चाहते और स्वयं को पढ़ना नहीं चाहते इसीलिए तो तुम्हारी पीड़ाओं का अंत नहीं हो सकता आज भविष्य पूछोगे जो वो सलाह देंगे उस पर तुम अपनी आसक्तियों के वशीभूत चल भी तो नहीं पाओगे और शायद चलना भी नहीं चाहोगे तो तुम्हारी पीड़ाओं का अंत कैसे होगा आज से असंख्यों करोड़ों अरबों वर्ष पहले ये पृथ्वी भी मंगल ग्रह की तरह एक दहकता हुआ अंगारे की जैसा गगन में दौड़ता ग्रह था जैसा कि सभी भी सदग्रंथों में श्रुतियों में वेदों में और सभी पौराणिक ग्रंथों में आया है हम थोड़ा सा पाठ दोराते तो भी चलेंगे कि जिससे जो हमारी निरंतर कक्षा में नहीं आ रहे हैं वे भी समझ सकें और यदि अंतर में उमंग हो तो इस धारा में हमारे साथ प्रत्येक रविवार को जो दो बजे प्रवचन होता है आज प्राथा रखा है क्योंकि आगे ज्योतिष महासम्मेलन है तो उसके साथ हम आगे बढ़ सकें आई मीन क्या मैं अपने आप को जानना चाहता हूँ और मनुष्य होके भी स्वयं को नहीं जाना तो फिर मनुष्य योनि में क्यों आया तू तो? उल्टी सीधी पूजा कर ली मंत्र रगड़ लिए रट लिए करने कहने लगे स्वामी जी अब यहां तक पहुंचे हैं आगे कहां जाओगे हमने कहा घूम फिर के फिर यहीं आ जाओगे मैंने एक आदमी को देखा जो सड़क पर बराबर दौड़ता चला जा रहा था और उसने पूछा कि मैं अब कहां तक पहुंचूंगा हमने कहा तुझे जाना कहां है कहा ये तो मुझे पता ही नहीं तो हमने कहा दौड़ते रहो नजर फिर यहीं आओगे वही स्थिति हमारी है कि जिसने पूजा नहीं जानी जिसने स्वयं को नहीं जाना उसकी पूजा पाठ लोभ और कपट के लिए ही तो होगी क्योंकि जो स्वभाव होगा मेरा मैं स्वभावता वही तो करूंगा उससे आगे मेरी पैठ ही कहां है कोई मुझे बैकुंठ भी देना चाहे तो मुझे तो एक कार की जरूरत है बैकुंठ क्या करूंगा एक मकान चाहिए मुझे स्वर्ग से क्या लेना देना मुट्ठी भर पीड़ाएं चाहिए कुछ कांटों की संबंधों की चुभन चाहिए मैं वैकुंठ जीना ही कहा चाहता हूं तो मेरी हर पूजा उस भटकाव के लिए विषांतता के लिए ही तो होगी सिली आए थोड़ा अतीत को संक्षेप में जाले किस देकते हुए इस प्लेनेट को हमने देखा जैसे मंगल ग्रह है वैसे ही ये धरती भी थी जीवन से हीन थे और बहुत बड़े चक्रवात जिन्हें हम डस्ट डेविल कहते हैं जो प्लेनेट से भी बड़े होते हैं वो आंधियों में घिरा हुआ ये ग्रह भी था जैसे आज मंगल ग्रह आकाश में आकाश के अधिपति महाराज सागर की दृष्टि पड़ी और उनके मन में कल्पना आई कि क्षीर सागर की इस वरद संतति को इस भारत संस्कृति को धरा पर भी अवतरित होना चाहिए इस वीरान ग्रह को भी जीवंत होना चाहिए यह कथा आपके सभी ग्रंथों में कुछ नया नहीं बता रहा हूं केवल याद दिला रहा हूं तो महाराज सगर ने जीवन को धरती पर उतारने के लिए उपक्रम के आदेश दिए प्रयास होने लगे क्योंकि जीवन क्षीर सागर की उत्पत्ति है माया में धरती पर रहेगा कैसे जैसे कि धरती पर रहने वाले आज के मनुष्य उनके शरीर सागर की तलहटी में रहेंगे कैसे यही समस्या तब भी थी कि जो मानस सृष्टि है वो धरती पर कैसे बिना क्षीर सागर के स्पेस के ग्रेविटी फ्री जोन के ये जीवात्मा रहेंगे कैसे क्योंकि उत्पत्ति कहा हुई थी महाविष्णु जो नीला ज्योतियों के स्वामी हैं, नीलाकाश है, नीला है विष्णु हैं, उन्हीं की नाभि से कमल प्रकट होता है आ, हम लोग वेद में भी पढ़ते आ रहे हैं कथाएं इस सब स्पष्ट हो रही हैं इस महाविज्ञान को हम पढ़ रहे हैं जीवन का सृष्टि का विज्ञान जो वेद है यह अपौरुषेय है तो महाविष्णु की नाभि से कमल प्रकट होता है तो नाभि मतलब केंद्र बिंदु से आकाश के नीलाकाश ही तो विष्णु है और उस केंद्र से उस कमल पर भगवान ब्रह्मा प्रकट होते हैं परम ब्रह्म पधारते हैं और उन्हीं की मानसी सृष्टि से सारी जीवात्माएं हैं यक्ष गंधर्व किन्नर सभी प्रकट होते हैं ऋषि प्रगट होते हैं दक्ष प्रजापति होते हैं और उनके मानस पुत्र नारद प्रगट होते हैं और हमने फिर कथाओं के विस्तार में जाना कि जीव आज भी ब्रह्मा की मानसी सृष्टि है ये मैथुनी नहीं इसीलिए मरने के बाद पूछते हो वो किस योनी में गया स्वामी जी और जब वो पैदा होते हैं तो आप पूछते हो ये कहाँ से आ रहा है पहले ये किया था क्यों पूछते हैं आप क्योंकि आपके सब कॉन्शियस में सुषुप्त मस्तिष्क में कहीं ये विचार है कि जीवन एक यात्रा है और जीवात्मा योनी दर योनि इसमें यात्राओं में निरंतर चलता रहता है रुकता नहीं और वो हम सब हैं हम सब लोग हैं तो आकाश से जीवन को उतारने के लिए सारे वैसे ही उपक्रम हुए जैसे कभी हमने पानी में उतरना चाहा होगा पहले गए गोता मार के लौटा है ज्यादा देर रुकते तो दम घुट जाता है फिर लंबी सांसें प्रयास होने लगे कि अब पांच मिनट रुक पाएंगे अब आधा घंटा रुक पाएंगे हा सांसों को रोक पाएंगे अभ्यास होने लगे फिर समय के साथ गैजेट्स बने ऑक्सीजन मास्क लगा के उतरेंगे फुल बॉडी चैंबर पहन लेंगे तो जैसे धीरे धीरे शनि शनि हमने सागर की तलाटियों को खोजने के लिए नए नए इंस्ट्रूमेंट बनाए उदाहरण दे रहे हैं जिससे आपको सहज समझ में आ जाए विस्तार नहीं कर सकते क्योंकि कई वर्षों से हम वेद की धाराओं में प्रवाहित हैं कि वो उन लोगों को भूमिका दे रहे हैं जो आज इस पर्व में आए हैं तो वे भी अछूते न रहें, उनके हित में ऐसा कर रहे हैं तो जैसे फिर आप अब हमने बनाया तो हम काफ़ी नीचे तक जा सकते हैं लेकिन अभी भी सागर की तलहटी तक सारे ऑक्सीजन चैम्बर्स दे करके भी हम आदमी को नहीं उतार सकते उसकी नसें फट जाएंगी, उसके बदन में इतना ज़्यादा डिपॉजिट हो जाएगा गैसेस का कि वो अपने ही गैसेस से मारा जाएगा तो आर देयर हम फिर भी प्रयत्नशील हैं तो जैसे सागर में आपने उतरने की कोशिश करी उसी प्रकार क्षीर सागर से उतर रही इस सृष्टि ने भी अपने लिए रूप बनाने शुरू किए चैंबर्स बनाए और ये चैम्बर ही आपके बॉडी है शरीर है जिन्हें आप सब कुछ माने बैठे हो आप कहते हो कि आप मुझे पहचानते हो मैं कहता हूं आपने मुझे देखा ही नहीं है पहचानोगे कैसे आप मुझे इस खोल से ही तो जानते हो इस खोल के भीतर जो मैं हूं उसे आपने देखा कहा और जो आप हैं उसे मैं जानू कैसे मैं भी तो आपके खोल ही देख रहा हूं बाहर वाले डू वी नो हां क्या हम जानते हैं एक दूसरे लेकिन आज हम इतने अनभिज्ञ हैं कि अपने को भी नहीं जानते तो जब जीवन को उतारने की बात आई बिना स्पेस के शिव सागर गए जीव आत्मा माया में नहीं रह सकता तो उसी के लिए दक्ष प्रजापति के आधीन ये मानवीय सृष्टि की कल्पना को साकार किया गया और धरती पर सबसे पहले पानी को उतारा आकाश गंगाएं उतरी क्षीर सागर से गंगा का अवतरण हुआ उसके बाद भोलेनाथ के अग्नि दूतों के द्वारा चारों ओर वन्य संपदा प्रकट हुई कार्तिकेय अर्थात ये पेड़ पधारे और फिर गणेश की कल्पना अर्थात आप सब आए ये कथाएँ विस्तार से हम करते आ रहे हैं और वो अब पुस्तकों में भी और कैसेट्स में भी उपलब्ध है और यूँ जीवन को हमने धरती पर उतारा और ये था कि अधिक समय तक माया में जीवन को कैसे संतुलित किया जाए ये हमारा अनुसंधान था महाराज सगर इसमें सफल नहीं हुए और उन्होंने अपना पद त्याग दिया फिर उन्हीं के वंशजों में महाराज भागीरथ के अथक प्रयास से गंगा अवतरण हुआ और वो कथाएँ हमने विस्तार से सुनी और इस प्रकार धरती पर जीवन उतरा और क्योंकि महाराज सागर ने ही के ही ये सद प्रयास थे तो इसीलिए उन्हीं की इस स्मृति में हमने बड़े जलाशयों का नाम सागर रखा टूरिंग है ना कि जिससे महाराज सागर और उनके इन प्रयासों को हम कभी ना भूलें सगर से अपत्य हम अन्यथा जल को समुद्र कहते हैं सागर का जल से शब्द का कोई अर्थ नहीं है कि हमें याद रहे कि वो पूर्वज हमारा जिसने धरती पर जीवन को उतारने की सबसे पहली कल्पना की थी और ये भगवान श्री राम के पूर्वज हैं भगवान श्री राम का जो अवतार हुआ है महाराज आदि का ये वही वंश है जिसे राम कथा में और नाना लीला पुराणों में हम गाते हैं और धरती पर जब जीवन उतारा गया तो समय ये एक अकेला एक ही प्लेनेट था इसके कोई टुकड़े नहीं थे है ना एक ही प्लेट थी इसकी और आकाश से जब हमने इसको देखा पानी को उतारने के बाद ये सुंदर नीली आँख सा दिखाई पड़ता था ऐना जामुन की जैसा था जम्बू तो हमने इस धरती का नाम जम्बू द्वीप रखा द प्लैनेट ऐसे होल संपूर्ण ग्रह जम्भूद्वीप है इसे अच्छे से समझ लेना चाहिए जो आज भी आप पूजा में कहते हैं अष्टावीशिक में युगे कली युगे कली प्रथम चरणे जम्बू द्वीपे भरत खंडे तो ये भारत एक संस्कृति है न कि किसी राजा से इस देश का नाम पड़ा ये विश्वविद्यालय के विदेशी विद्वानों का ही चमत्कार है जो देशी होते हुए भी विदेश ही जीते रहे हैं जैसे आज भी हम में बहुत से भारत में रहते हुए भारत खंड की संस्कृति नहीं बनना चाहते वो तो विदेशी होना चाहते वो कहते हैं असली से नकली सदा बुरा होता है और वही हाल हमारे नेताओं का भी है जिस तो भू का नाम भारत खंड पड़ा जहां ये जीवन अवतरित हुआ भारत शब्द का अर्थ होता है सबका भरण पोषण करने वाला आज भी बातों बातों में गांव में पूरब में पूछते हैं कि कौन भारत है तेरा भरतार का नाम तो बताए थे लेकिन बेचारे विश्वविद्यालय के विद्वानों को किसी राजा की जरूरत थी भारत को सिद्ध करने के लिए जबकि वेद में भरत शब्द का अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला भरतम भरंतम भरतारम और वो भरतार है हमारा अंतरात्मा। जो भस्मी से हमें आन में लाता है अन्न से दुर्लभ तन देता है उसे ही हम कटकटवासी श्री राम और श्री कृष्ण कहते हैं वही बन के शबरी का राम मेरे जूठे भोजन को आत्मा निरंतर यज्ञों के द्वारा रक्त में जीवन के कणों में लौटाता है और उस यज्ञ के द्वारा जो मेरे अंतर में निरंतर होता है मुझे सांस धड़कन सोचने की शक्ति सामर्थ्य ऊर्जा सब मिलती है और फिर भी मैं यज्ञ नहीं कर पाता हूं खाली एक बाहर का हवन पकड़ के रह जाता हूं और तब पूछता हूं कि यज्ञ के द्वारा सृष्टि कैसे होती है तो भरत अर्थ है सबका भरण पोषण करने वाला और हमने जो गगन से उतरी जो संस्कृति थी वो जानती थी कि आत्मा ही हम सबका भरत है आत्मा ही हम सबको बनाता है इसलिए हम भरत से भारत नाम की जाति है न हिंदू है न इंडियन है और नहीं ही आर्य आर्य ईरानियों को कहते थे पुराने जमाने में आर्याना ईरान का नाम है और हिंदू ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर पर हिंद को एक पर्वत है वहां हिंदवारी जगह है कि वहां के रहने वाले बंजारे हिंदू कहलाते थे आप में कोई हिंदू नहीं था आप भरत के महान भारत संस्कृति हैं। भारत का अर्थ होता है आत्मा ईश्वर और भारत का अर्थ है ईश्वर के पुत्र मैंने आपको ईश्वर का बेटा कहा वेद ने आपको ईश्वर का पुत्र कहा और आपने गाली नाम धराई इंडियन माने भी बद्दी गाली है उसकी चर्चा नहीं करेंगे अपशब्द है और यही बात आर्य का है क्योंकि आप कोई भी आप में से अपने आप को दोगला तो नहीं कहलाना चाहेगा हिंदू के अर्थ भी है। मैंने आपको ईश्वर का पुत्र कहा वेद वेद कहते हैं तो वेद को समझने से पहले इन भूमिकाओं को अच्छे से समझ लेना होगा और जब जीवन को धरती पर उतारा ये कथाएं सारे सदग्रंथों में है आप ही बताइए जब गुरुकुल में बच्चों को मैं ये गंभीर वेद पढ़ाने थे तो क्या मैं प्रतीकों का प्रयोग ना करता आज भी तो आप बच्चों को पढ़ाने के लिए करते हैं कबूतर सिखा, सिखा, से खा खरगोश से कहा गाय से गा पढ़ो तो आप भी तो प्रतीकों का प्रयोग करते हैं तो उस जीवंत शाश्वत इतिहास को पढ़ाने के लिए गुरुकुल में हमने इसी संस्कृति को यथा प्रतीकों में उतारा जो आज भी हमारे देवताओं की मूर्तियाँ हैं मूर्ति वेद की सबसे बड़ी उपलब्धि है और परिपक्व मानसिकता का सर्वोच्च शिखर है एमेच्योर लेवल्स यह कहूं कि कबाइली सोच इन तक आसानी से पहुंच नहीं सकती है कि मैं अपने को ही मूर्तमान करता हुआ हरोर से समेटता हुआ मूर्ति में आऊं और उस मूर्ति को अपनी आत्मा को रूप दूं और फिर उसके साथ युक्त हो जाऊं योग करूं और मुझे अनंत की राह मिले ऐसा नहीं है कि इसमें कोई भी कहे कि कोरी कल्पना है या छूट है ऐसा नहीं है मेरा मुझको समेटना अति दुर्लभ है और जब तक सिमटूंगा नहीं अपने आप को हर ओर से मूर्त मान करके अंतर्मुखी नहीं होगा मेरा मेरी आत्मा के साथ योग कैसे होगा फिर तो योग के नाम पे योगा क्लासेस ज्वाइन कर लूंगा और मुझसे गांव का नट पूछेगा कि अगर ये सब योगा है तो मुझे फिर नारायण कहो ना सब लोग क्योंकि मैं तो योगेश्वर मुझे तुमसे ज्यादा बढ़िया कलाबाजियाँ आती है योग युद्ध धातु है जुड़ना हर ओर से सिमट कर मेरा मेरे भीतर आना आत्मा में बैठ जाना आत्मा से अद्वैत कर लेना एक सतही मानसिकता रोटी कपड़ा और दुकान खोजती भूल जाती है कि भोजन भी जो तुमने लिया है खाया है वो शरीर के लिए है ना कि तुम्हारे लिए जीवात्मा के लिए है तो तुम्हारा भोजन क्या है अरे तू कौन है कुछ ऐसी जो जिज्ञासु जो पिपासु है जो जीवन के क्षणों के मूल्य से लिपटना चाहते हैं वो जिंदगी को एक सड़ी हुई एक मवाद भरी पीड़ा भर बनाकर और फिर मरना नहीं चाहते जो इसमें अमृत खोजना चाहते हैं जो पहचानना चाहते हैं उन्होंने हमारे साथ ऋचा ऋचा आगे बढ़े हैं और इस अमृत का पान किया है जब धरती पर हमने जीवन उतारा शरीर बनाए तो फिर समस्या हुई कि जीवात्मा संभवता माया से पुनः क्षीर सागर तक पहुंचने की अवस्था न पाए तब क्या हो और क्योंकि हम जीवन को निरंतर पढ़ना चाहते थे तो यह कल्पना हुई कि यह शरीर अपने ही जैसे शरीर भी बनाए यथा संतति को भी प्राप्त हो सभी जीवधारी फिर अनुसंधान हुए और इस प्रकार ये जीवन धरती पर उतरा वेद के सूक्ष्म दर्शन में हमने पाया क्योंकि शरीर को बना करके एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र तक लाना संभव नहीं है था तो गौ माताओं के गर्व से भी हमने मनुष्यों की उत्पत्ति की थी निषेधित बीजों के द्वारा उन्हीं को लाकर के अन्य ग्रहों से क्योंकि क्षीर सागर से शरीर जैसे ही पार होते हैं इनकी बहुत सी चेष्टाएं निष्क्रिय हो जाती हैं। ये पुनः उत्पत्ति के योग्य नहीं रहते हैं इसीलिए आज भी हम गौ माता में 33 करोड़ देवताओं की कल्पना करते हैं ये भारत संस्कृति है क्योंकि हम ऋणी हैं उनके उन्होंने वो सचमुच हमारी माँ हैं जब धरती पर जीवन हम नहीं उतार पाए थे इन्हीं की कृपा से उतारा गया था और हमने वेद में गौं की जो देव माता है सुरभी हैं उन्हीं से संतति उत्पन्न हुई है इन्हें इन कथाओं को भी विस्तार से जाना ये केवल एक पृष्ठभूमि दे रहे और धरती पर जब मनुष्य उतरा तो कहीं वो भटक न जाए कहीं वो निरुद्देश्य ना हो जाए जैसे आज हो गए हम सब तो उसी कल्पना को साकार करने के लिए वेद उतारे गए और वर्णाश्रम धर्म की कल्पनाओं को उस संस्कृति अपने साथ लेकर आए थे कि जिंदगी केवल पीड़ाओं की दुकान भर नहीं है एक रोगी अस्पताल नहीं है हम एक उद्देश्य के लिए आए हैं और उसकी पूर्ति के साथ हम सबको लौटना होगा क्योंकि यह जगह फॉरेन है हमारा अपना स्थान तो आकाश गंगाओं के पार उस कमल पर है जहां ब्रह्मा विराजमान है हम सब का उद्गम वहीं पर है हमें वहीं पहुंचना है यात्री हैं हम स्थाई कहीं नहीं हो सकते और देखो कैसी यात्रा है रक्त बराबर घूम रहा है यात्रा ना करे तो मर जाओगे हाँ एक क्लॉट भी आ गया तो हार्ट फेल हो जाएगा सांसें और धड़कने यात्रा करती हैं यदि सांसें और धड़कने यात्रा ना करें तो भी मर जाओगे एक सांस नहीं है तुम्हारे पास गर्भ में शिशु भी यदि परिक्रमा ना करे यात्रा ना करे तो मर जाएगा क्योंकि यात्रा हमारा मुकद्दर है यात्री है हम मुसाफिर है ये पृथ्वी एक सुंदर द्वीप की तरह आकाश में सूर्य की परिक्रमा कर रही है जिस धरती पे बैठे हो यह भी यात्री है और जिस सूरज की यह परिक्रमा कर रही है वो भी अपने पूरे परिवार के साथ ग्रहों के साथ देवलोक की परिक्रमा में है और जो हम वेद में पढ़ के आए हैं कि 43 लाख बीस हजार परिक्रमा जितनी देर में पृथ्वी सूरज की करती है उतनी देर में सौर मंडल देव की एक परिक्रमा को प्राप्त होता है और इसी की चार दिशाएं हैं उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग जस्ट टू टेल यू द लोकेशन कहाँ हम प्लेस्ड है हम कहाँ पर हैं हमारा सूर्य परिवार कहाँ आया हुआ है यही युगों की कल्पना है अब बाद में तो संप्रदायों ने अपने अपने ढंग से किसी ने पांच हजार का युग बना लिया तो किसी ने कुछ कर लिया ऐसा कहीं कुछ नहीं है जीवन एक गंभीर सत्य है तो ये था कि जीवन को जब हम उतारेंगे धरती पर तो माया में आकर ये भटक जाएंगे तो इन्हें याद रहे उसी के लिए वर्णाश्रम धर्म बनाए गए और आप फिर भी भटक गए गुरुकुल समाप्त हो जो हो गए वेद आपके लिए अलभ्य हो गए अथवा आपके पास वेद को पढ़ने का ये जानने का समय ही नहीं रहा अक्सर लोग कहते हैं स्वामी जी वेद बड़े गंभीर हैं हमें समझ में नहीं आते जबकि वेद सिर्फ आपसे आपकी बात करते हैं और आपको समझ में अपनी बात नहीं आती तो श्रीमान आपने कैसे मान लिया कि आप दुनिया को समझ पाए हो और बड़े बुद्धिमान हो तुम जो अपनी बात न समझ पाए उसे आप बुद्धिमान कहेंगे या जड़ मूर्ख कहेंगे तो आपने कैसे कहा कि वेद जो सिर्फ आपसे आप ही की चर्चा कर रहा है आप उसे नहीं समझ पाए कहने लगे ये समझ में नहीं आते ऐसा कहीं कुछ नहीं है दुर्भाग्य से हमारे विद्वान भाषिकारों ने उन्हें अजीब बना के रख दिया जिसके कारण कि आप घबरा जाते हैं वरना आप बताइए ग्यारहवें वर्ष में गुरुकुल में प्रवेश पाए छात्र पढ़ाना है तो मैं रेत में क्या दूंगा सिर्फ साधारण कॉमन सेंस सोचिए से आप लेकिन अवतारों के पीछे भागते भागते लगता है दिमाग दिवाली फन में चले गए और कभी वेद आपके जो सबसे सुंदर ग्रंथ है जो सबसे सरल और मनोरम भाव है वह आपके लिए क्लिष्ट हो गए और जो हमारे साथ रिचा-रिचा कर पढ़ रहे हैं ये वेद गंगा हमारी बरसों से चल रही है उन्हें सब समझ में आ रहा है अब जिसके पास जिज्ञासा नहीं पिपासा नहीं तड़प नहीं अपने को जानने की उनके लिए अवश्य ये मुश्किल हो सकते है तो हमने जीवन को जब उतारा तो उसके साथ ही ये वेद का विज्ञान दिया गुरुकुल दिए क्यों दिए कि जिससे आपको याद रहे कि आप मुसाफिर हैं यात्री हैं यहां स्थाई नहीं रह सकते और हम सब जानते हैं कि आज हैं कल नहीं है अभी एक को कंधे पर उठाकर करके चिता तक पहुंचा के आए हैं कल हमारी भी बारी है लेकिन फिर भी हमें धृतराष्ट्र की अंधता और गांधारी की पट्टी ही अच्छी लगती है कि अपने को धोखा दो अपने साथ विश्वासघात करो और एक जिन जीवन के इन अमृत क्षणों को जो तुम पर कोई न्यौछावर कर रहा है उन्हें व्यर्थ बर्बाद करते रहो तो उसी कल्पना के साथ हमने वर्णाश्रम धर्म उतारा उसका थोड़ा सा पूर्व पीठ दे करके हम आगे बढ़ते हैं वर्णाश्रम धर्म क्या है ये जातवाद क्या है धर्म ने आपको कोई पात नहीं दी कोई जन्मना व्यवस्था न वैदिक सनातन धर्म में है न किसी धर्म की धारा में है यह केवल संप्रदायों और तथाकथित समाजों की देन है आज भी हम कहते हैं जन्मना जायते नहीं बोलेंगे, शूदरा कहते हैं ना कि जन्मना जायते शूदरा संस्कारात्चुच क्योंकि धर्म ने तो कहा एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ते तो हम भेदभाव कैसे कर सकते हैं दो बात हम कैसे कर सकते हैं और इसीलिए चाहे ब्राह्मण हो क्षत्रिय हो वैश्य हो कोई भी हो जब भी घर में बालक उत्पन्न हुआ तो आप सब ने बारह बारह दिन का सूतक बनाया बोली मनाते हैं ना और नाल काटने के लिए गांव-गांव में आज भी प्रथा है कि आप हरिजन दाई को बुलाते हैं और छठी पर्यंत जच्चा और बच्चा को उसको के खिलाते हैं अच्छे कुलीन पंडितों की भी बीस बीसवे वालों की भी और सरयो पारियों में तीन वालों की बात कर रहा हूं आज भी ये घर घर की प्रथा है और मैंने देखा है कि कन् कन्याकुमारी से लेकर धुर काश्मीर तक पूर्व से पश्चिम तक आज भी यही मान्यता हर घर में है और हर व्यक्ति अंदा जाते पकड़े बैठा है और जब तक उस बालक का हम यज्ञोपवीत संस्कार नहीं करते ग्यारहवें वर्ष वो बालक ब्राह्मण के घर में भी शूद्र ही कहलाता है संस्कारात दुज उच्चते जन्मात दुज उच्चते नहीं कहा मैंने लेकिन संप्रदायों ने जब वो आपकी सोच पर हावी होते गए तो सब में राम देखने के बजाय आप भेद देखने लगे और भटकने लगे सब में आपने सब देखा और आप हमेशा दुखी रहे पीड़ा में रहे ये ऐसा है वैसा है अगर सब में राम देखा होता तो जहां देखते रोमांच होता कितने सुखी होते आप कल्पना कीजिए आपने बुराई देखी आपने निंदा देखी आपने झूठ देखा मैं पूछता हूं वो मनोहारी श्री राम क्यों नहीं देखा कि जब देखते आनंद की एक लहर दौड़ जाती रोमांच हो जाता सुख के एक सागर में चले जाते वो क्षण जगमग अमृत हो जाता लेकिन नहीं संप्रदायों ने और एक संकीर्ण विचारधाराओं ने आपको धर्म की इस समुन्नत सनातन धारा से हमेशा नीचे उतारा और आप दुर्गंध ही बटोरते रहे गंगा देखी आपने कश्मीर से चलती है ऊपर दुर हिमालय से गंगोत्री से और सारे देश में बहती हुई ये पवित्र गंगा गंगा सागर तक जाती है एक नदी है जिसका नाम गंगा है सरल है सलील है निर्मल है पतित पावनी है जीवन दाहिनी है प्राणी मात्र से अभेद है कोई जल पिए कोई नहाए और उसी के अन्न जल से अन्न भी उत्पन्न होता है और सबके घर वही अन्न संतति में लौटता गंगा गंगा ही रहती है इसी गंगा के किनारों पर हा? गंगोत्री से लेकर के गंगा सागर तक दोनों किनारों पर हजारों मठ है ये संप्रदाय है गंगा बहती रहती है ये टिके रहते हैं ये बहती नहीं है गंगा अभेद है ये भेद भी करते हैं गंगा ऊंच नीच जात पात नहीं जानती ये इसी में जीते हैं और जो इनके ठौर पे बैठ जाते हैं वो गंगा की राह भटक जाते हैं उन्हें फिर वो गंगा का अमृत नहीं मिल पाता है गंगा धर्म है जीवन है उत्पत्ति सृष्टि का रहस्य यही वेद की धारा है और संप्रदाय मठ है और हम में कोई इनमें भेद नहीं कर पाता इसीलिए हम भटक जाते तो हमने वर्णाश्रम धर्म क्यों दिया था कि जन्मना चाहते शूत्रा अज्ञान शूद्रता है और जब तक वो बालक अज्ञानी है वो शूद्र है अन्यथा वो तो प्रभु की बनाई अतिशय मनोरम अतिशय निर्मल कृति है अज्ञान के कारण उसे कहा है जब गुरुकुल में आया तो हमने उसका यज्ञोपवीत किया और वेद की धाराओं में हमने जाना कि यज्ञोपवीत का भी किसी जात से कुछ लेना नहीं है यज्ञोपवीत यज्ञ उपवीत यज्ञ को जीवन को सृष्टि के ज्ञान को पाना उसका वर्ण धारण करना इसे संस्कृत में हम कहते हैं यज्ञोपवीत यज्ञ उपवीतम यज्ञोपवीतम यहां जातोपवीतम नहीं कहा मैंने वर्णोपवीतम मैंने नहीं कहा है यज्ञोपवीत कहा है और इस यज्ञ के तीन तागों को हमने वेद में जाना और वेद में हमने एक एक क्षण अपने को कुरेद के पढ़ा जानना चाह क्या कि यज्ञोपवीत का पहला सूत्र क्या है गुरुकुल के द्वार पर ही यज्ञोपवीत होता था जब गुरुकुल नहीं रहे तब मर्यादाओं का निर्वाह रूढ़ियों का निर्वाह घरों में होने लगा गुरुकुल में ही यज्ञोपवीत धारण कराए जाते थे इस भूमिका के साथ ही आप ऋग्वेद को समझ पाएंगे जो गुरुकुल का प्रथम ग्रंथ है और जनेऊ के बाद गुरुकुल में हम बालक को वही पढ़ाते हैं तो क्या है पहला सूत्र क्या है ऋग्वेद के प्रथम ऋषि ने ही में ही मधुचंदा में हम आते हैं क्या कह रहे यदं गुरुकुल के द्वार पर ऋषि बालक को ज्ञान दे रहे यदम दास तम अग्ने भद्रम करीष्यसी तबे तत्यम अंगेरा य दाहषे त्व अग्ने भद्रम करीष्य तवेद तत् सत्यम अंग्रह ये संधि विछेद हुए उसके अब आप सब अर्थ कर सकते हैं और वेद कोई मुश्किल चीज नहीं है क्या कह रहा है कि यत अंग जिस अंग को धरती के जिस भी हिस्से को पार्ट को यत अंग युषे जलाया यज्ञ किया तुमने हे आत्मा ही यज्ञ भद्रम कर उसी का कल्याण हुआ वो अतिशय कल्याण को पाया भद्र को पाया अरे भद्र पुरुष तो आज भी आप शब्द का प्रयोग करते हैं बहुत से प्रदेशों में तो शशे तम अग्नि भद्रम कर उसी का कल्याण हुआ तवेत तत् सत्यम अंगिरा आपकी ही उस प्रकृति का वो अंग हो गया कैसे एक बार जब हम में से ही कोई हम जैसा जीवन के क्षणों को समाप्त कर चुका था मृत्यु की काली चादर उसकी सांसों और धड़कनों को लील गई थी और वो शिला के समान अपने ही आंगन में पड़ा हुआ था कल हम भी होंगे मत भूलो इस बात और जब उसके मित्र स्वजन उसे बना रखकर कांधे पर ले गए थे उस बिया में शमशान में और फिर वो ज्य अषाढ़ की तपती दोपहरी सा चिता की लकड़ियों पर भस्मी के कणों में छित्रा गया था देव उसका अपनी परछाइयों को लंबा करते उदास चेहरों के साथ वे सारे मित्र और स्वजन पैरों को घसीटते लौट गए थे जब उस बियाबान में भस्मी के कणों में अनुभूति अभिव्यक्ति से शून्य धड़कनों से नितांत परे जब भटक रहा था वो और तब उसने सुना था वो गीत वो गीत जो वेद है वेद जो अपौषीय है वेद जो अनहद वाणी है जो संपूर्ण सृष्टि में लयपद धड़कती रहती है गूंजती रहती है ये ऋचा ही तो गूंजी थी उसके चारों ओर यदं दाशुषे करी शशि तभी तत् सत्यम अंग और सुना उसकी मट्टी ने वो जो गंदला पानी दुर्गंध बन चुकी थी जो कुरूपता पा गई थी जब उसने सुना कि जिस जिस को ये आत्मा यज्ञ करता है जलाता है उसका कल्याण होता है उसका उत्तार हो जाता है जिस पेड़ के गर्भ में ये यज्ञ होता है वो उसकी यथा संतति हो जाता है जब सुना उसने कुछ ऐसा तो उसके मन में भी जिज्ञासा जगी तड़प जगी। वो जड़ता को प्राप्त हो गया शरीर भी करवटें लेने को आतुर हो उठा तो क्या हुआ आय वेद में एवा शाखा मैं बालक को पढ़ा रहा हूं गुरुपुल में पहला सूत्र दे रहा हूं उसे जनेऊ का आज जिसे आप डोरी की तरह डाल लेते हो वो तो बैल के गले में भी है उसकी कौन सी जात हो गई कुत्ते को भी पट्टा डाल देते हो क्या तुमने जाना इसे क्या कभी तुम जुड़ पाए इस विज्ञान से या कि जिंदगी को केवल दुखों और पीड़ाओं की एक सड़ी हुई दुकान भर बना के जी लिए और कहा कि हम बड़े समझदार हैं स्वामी जी? मैं कैसे कहूं कि कितने नासमझ हैं हम सब कहा यतन दास ही ऐसूनता सुन सुना यू ऐसे ही उस मंगल गीत को सुनिता तो उस मंगल यज्ञों को दिव्य यज्ञों को धारण करने वाले उस आत्मा का दर्शन पाया उस मट्टी ने हर पेड़ पौधे में वही तो जीवन है वही तो धड़कन है वही तो क्षण है तो वेरपी गोमती मही यज्ञ की जीवतियों की ओर मही मट्टी उसके तन की न्यौछावर होने चलती तो उस बूढ़ा शरीर जब न्यौछावर हो गया उन पेड़ों में तो क्या हुआ पकवा शाखा न दासूषे तो पके फल बनकर ना मने हमारे शरीर ही तो पुनः पेड़ों की शाखाओं में फलों में लहला उठे थे तुमने कहा तुम्हें मम्मी पापा ने पैदा किया मैंने कहा धृतराष्ट्र की औलाद हो और गांधारी की पट्टी बांधे हो मम्मी पापा क्या शरीर का एक जीवंत कोश भी बना पाए बता तुझे पैदा किसने किया और उम्र तमाम गई और मेरा मेरा गाते नहीं तू मैंने महाभारत को एक इतिहास को अध्यात्म में एक लीला काव्य का रूप क्यों दिया कि शायद तुम पट्टियां खोल पाओ अपनी और अंधता दूर कर पाओ धृतराष्ट्र की और जान पाओ कि आज भी सृष्टि का क्षण तुम में किसी के पास नहीं है ये डिग्रिया सब कागजी हैं ये ज्ञान बहुत सतही है इसमें कुछ रखा नहीं है एक जीवंत कोश भी हम में कोई बना पाया नहीं है जीन भी हम स्प्लिट कर पाए हैं मैन्युफैक्चर नहीं कर पाए तो एवा ही मती मही पकवा शाखा नदा यूं जब हमारी ही मट्टी तन के न्यौछावर हुई उन पेड़ पौधों पर आत्मा जो उसमें जगमग ज्योतिर्मय यज्ञ है प्रज्वलित हुआ और उसी की अग्नियों से यज्ञ होकर मेरे ही उस बूढ़े भटकते शरीर ने उनमें मट्टी में खो गए मेरे अंगों ने फिर रह पाई पकवा शाखा न जा पके फल बन हम फिर शाखाओं पर लहला उठे अन्न का रूप पाए तो पहला तागा है जनेऊ का यज्ञो पवित्र कि तुम्हारे ग अच्छी नौकरी बढ़िया तनखार मोटी घुस के लिए नहीं है अंधे मत बन जाना उम्र खा ही तो रहे हो बावले से पहला सूत्र है कि मनुष्य बने हो बुद्धि से वरत हुए तो पहला यज्ञोपवीत का पहला शिक्षा का सूत्र दे रहा हूं आंख दे रहा हूं उस यज्ञ को खोजना जिससे आए थे तुम तो। उस यज्ञ के साथी बनना जिससे लौटता है सचराचर संपूर्ण तो हर पेड़ को भगवान का मंदिर मानना इन वन्य संपदाओं का सम्मान करना यह पहला तागा है तुम्हारे जनेऊ का यदि इस भाव से यज्ञोपवीत नहीं है तो तेरा एक ही वर्ण है शूद्र वर्ण है क्योंकि तूने यज्ञोपवीत अभी तक धारण किया नहीं है कि ये सृष्टि के प्रथम यज्ञ है ये शिव के प्रथम पुत्र हैं, ये धर्म ध्वजाएं हैं ये कार्तिकेय हैं, ये हम सबको उत्पन्न करने वाले तो मैं इन पेड़ों का रक्षक बनूंगा वो बाघ का मालिक है मैं मनुष्य हूं माली बनूंगा पुत्र हूं उसका मैं भारत हूं भारत का पुत्र हूं ईश्वर का बेटा हूं मैं बाकी संप्रदायों में किसी एक व्यक्ति को कहा गया ही सन ऑफ गॉड मैंने पूछा बाकी किसके अरे नालायक ना नाजायज बाजायज भी मान लेता हूं ये बताओ है किसके बाकी एक तो हो गया सन ऑफ गॉड बाकी किसके क्योंकि हमने तो सुना बाप एक ही है सबको बनाने वाला एक है तो कहा तुम सब भारत हो ईश्वर के पुत्र मैंने आपको वो महान संज्ञा दी वो सम्मान दिया गुलामी के अंधेरों में आप गालियों से पहचान करते रहे भी? जब संविधान लिखा तो पगला गए थे और कहते हैं कि सतही सोच सर्वनाश का कारण बनती है और हमारे पास सिर्फ सतही सोच है हम में किसी के पास वो वेद की आज गहराई नहीं है कल भी उदाहरण दिया था आज भी देता हूं एक उदाहरण देता हूं जिससे आप अपनी सोच के स्तरों को पढ़ पाए कि कितनी गहरी पैठ है आपकी एक उदाहरण दे रहा हूं अन्यथा ना लीजिएगा मेरा राजनीति से कुछ लेना देना नहीं है मुझे अपने कपड़ों से बहुत प्यार है सदा रहा है युगों अनंत युगों से रहा है तो कोई नहीं बात नहीं है फिर भी एक उदाहरण दे रहा हूं एक यूनिवर्सल एप्लीकेशन दे रहा हूं जिससे कि आप समझ सके आपने आकाश में त्योहारों में पतंगे उड़ती देखी पतंगे उड़ती हैं अब थोड़ी देर के लिए इन पतंगों को हम समस्या मान लें भारत के आकाश में भी पतंगे उड़ रही है हिंदू फंडा है ये मुस्लिम फंडा है ये फैनेटिक है ये सेकुलर है सारी पतंगे उड़ रही हैं ये जातवादी है ये फलाना है समस्याएं हवा में उड़ रही हैं प्रधानमंत्री पार्लियामेंट और राष्ट्रपति तबले बजा रहे हैं मसीही स्पीचे दे रहे हैं ये नहीं होना चाहिए मान भी मूल्यों की प्रतिष्ठा होना चाहिए आप लोग लो रोज सुनते हो ना आजकल तो टीवी पे भी वो जो लंबा सा हीरो है हमारा क्या बोलते हैं? अमिताभ बच्चन वो भी कहता है। बुद्ध कीजिए ये सब पूछो किसको कह रहा भाई किसको कह रहे थो सतही सोच का इससे बड़ा उदाहरण क्या दे सकता हुँ? कि पतंगों को आप सब गा रहे हैं समस्याएं हैं हाँ प्रधानमंत्री भी मसीहा बन के बोलता है राष्ट्रपति भी बोलता है आपका पार्लियामेंट भी बड़ी लंबी मसीही स्पीचें देती है मैं भी सुनता हूं आप भी सुनते हैं मैं आपसे एक सवाल पूछ रहा हूं फेंक रहा हूं ध्यान से सुनिएगा मेरी बात को ये पतंगे हैं क्रिया है या प्रतिक्रिया है एक्शन है या रिएक्शन है समस्या का पतंग का उड़ना अपने में एक्शन है या रिएक्शन है उन हाथों का जो ठुमका देके इन पतंगों को उड़ा रहे बोलिए तो समस्या उन हाथों की है जो पतंग उड़ा रहे हैं न के पतंगों की है वो तो रिएक्शन है उस एक्शन का जो उंगलियों से पैदा हो रहा है और वो ठुमका लगाते हाथ भारत की सबसे पवित्रतम किताब संविधान में बैठे हुए हैं जात पे सांप्रदायिकता पे आरक्षण संरक्षण मुकुट वित्त नौकरियां और ये सब सारी दुनिया में भारत ही एक अजूबा देश है सभी सभ्य राष्ट्रों में डेमोक्रेटिक कंट्रीज में जहां ऐसा सुंदर संविधान है सारे विश्व में टोटल डेमोक्रेटिक कंट्रीज में सिटीजन इज ए सिटीजन दैट्स ऑल नो डिस्क्रिमिनेशन हमारा अभी एम्बलम है समान न्याय समान नागरिकता किसी के साथ भेदभाव नहीं और तुरंत भेदभाव भी है कोई सेकुलर बना हुआ है तो कोई फैनाटिक बना हुआ है रिएक्शन पर रिएक्शन दे रहे एक्शन की तरफ आप में कोई भी माफ कीजिएगा धृतराष्ट्र की औलाद देख नहीं पा रही और मैं पूछता हूं पतंगों को गिरा देने से भी जब तक ये ठुमका लगाते हाथ कॉन्स्टिट्यूशन में बैठे हैं क्या पतंगों का उड़ना बंद हो जाएगा नहीं और क्या इस बात को राष्ट्रपति नहीं जानता संविधान विशेषज्ञ नहीं जानते आपके सुप्रीम कोर्ट नहीं जानते कि द प्रॉब्लम इज बीइंग ट्रिगर्ड फॉर्म कॉन्स्टिट्यूशन इज बींग एक्सिलेटेड बाई द पार्लियामेंट एंड इज बींग एडवोकेटेड बाई योर प्राइम मिनिस्टर एंड प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री और सौ करोड़ लोग पतंगे देख रहे हैं मुझे याद आता है बहुत पहले की बात मेरा अतीत का दोस्त क्योंकि संन्यासी का अतीत नहीं होता तो मेरा एक मित्र कभी विदेशों में हुआ करता था तो मॉर्निंग वॉक पे निकला था तो एक बूढ़ा डॉक्टर भी मेडिकल कॉलेज का रिटायर्ड उसके पीछे जा रहा था अंग्रेज तो उसने कहा हे hey, डॉक्टर लिशन बोलो क्या मतलब क्या है बोला हमने सुना है कि तुम्हारे देश में एक अंधा राजा भी हुआ ब्लाइंड धृत राष्ट्र वशिष्टे उसने कहा कि वो लड़ाई में झगड़े में किसी युद्ध में आंखें गंवा बैठा होगा एक्सीडेंटली बोला नहीं वो तो बाई बर्थ ब्लाइंड था बोले येट ही वॉज बेड किंग यस तो उसके बाद बूढ़े ने सारे लाके कहा देन द कंट्री मस्ट है ब्लाइंड पीपुल वो अंधों का ही देश होगा उसे बहुत बुरा लगा था लेकिन आज मेरे देश में सौ करोड़ अंधों की बात कर रहा हूं मैं जो पतंगे तो देख रहे हैं उन हाथों को नहीं जहां से वो एक्टिवेट हो रही है एक्शन को कोई भी एलिमिनेट नहीं करना चाहता खाली रिएक्शन पर हर कोई अपनी गद्दी सजाना चाहता है आज आप सौ करोड़ हैं पचास साल बाद दो सौ करोड़ होंगे और फिर सिर्फ दो साल बाद आप केवल दो करोड़ होंगे क्योंकि जब यही हिंसा घृणा जिसे आज हम एक कलम से ठीक कर सकते हैं जब इसका निदान वो रक्त रंजित क्रांति घृणा की ढूंढ रही होगी तो 200 करोड़ लोग अचानक 2 करोड़ भर रह गए होंगे और उसमें तुम्हारी भी औलादे होंगी क्या इसी के लिए बच्चे पैदा कर रहे हो लेकिन कौन है 100 करोड़ लोगों में जो एक भी सोचता हो तुम आज भी सारे विश्व में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है उनके कांस्टिट्यूशन में मैं एक उदाहरण देता हूं एक सभ्य राष्ट्र का जिसका कुल इतिहास पौने 400 सौ बरस का है इससे पहले वो देश ही नहीं था उसका नाम अमेरिका है कि वहां एक गरीब ने सिटीजन के बच्चे को जो सरकार मदद देगी मदद देगी हेल्प करेगी उसको तो उसको वो मदद वैसे ही वो एक प्रवासी के बच्चे को जो वर्क परमिट लिए है सिटीजन भी नहीं है उस देश का उसके बच्चे को भी उतनी ही मदद देगी जितनी एक सिटीजन के बच्चे को देगी मानवता के नाम पर मदद होगी उसमें कोई भेदभाव नहीं होगा और यहां सब भेदभाव ही होगा और फिर पूछ रहे हैं फिर खाली टीवी पे चिल्लाते हैं बंद कीजिए ये सब भाई कौन बंद करे कहा से बंद करें ये भी तो बता दीजिए मजाक करते हैं आप लोग ये उदाहरण मैंने इसलिए दिया है आपको उस सतई सोच का दर्शन कराने का जो आज आपकी दुख और पीड़ा का कारण है एग्जांपल इसलिए दिया कि जिससे आप समझ सकें कि आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में भी आप हमेशा रिएक्शन पर रिएक्शन देते हैं यही आपकी आपके संबंधों की हर घर की पीड़ा है यदि कोई एक्शन आपके सामने आया था तो आप रिएक्ट ना करके आपने तो उस कारण को खोज करके हटा दिया होता तो आपको एक लंबा सुख एक अमृतमयी जिंदगी हर घर में मिलना गई होती उसने ऐसा कहा आपने वैसा कहा और हफ्ते भर का ड्रामा शुरू हो गया हर घर की आप में हर वेद की हर संबंध की बात है आदर यू आर फ्रेंड्स कुलीग्स और फैमिली एनीवे anyway, क्योंकि आपकी सोच में वेद नहीं है मैं केवल इतना दिखाना चाहता हूं बाकी आपका संविधान आप जानो मेरे संविधान में ये सब नहीं है मेरा संविधान तो मेरे वेद है और वो सदा रहे केवल उदाहरण दिया है सोचिएगा विचार कीजिए कि इतनी सड़ी सतही जिंदगी में आप चाहे जितने ज्योति को हाथ दिखा लो आपकी पीड़ाओं का शमन हो पाएगा क्या आप कैसे सुखी हो पाओगे you know और अपनी उस डेप्थ को पढ़ो जो तुम हो और वो वेद पढ़ाते हैं तुमको और कहते हो कि समझ में नहीं आते तो फिर तुम्हें क्या समझ में आता है? मुझे ये बता दो वेद में गुरुकुल से ही मैं शुरू करता हूं कि बालक जीवन एक यात्रा है पहले आश्रम में तुम ज्ञान का अर्जन करोगे ये वैश्य वृद्धि है ज्ञानार्जन ही धन धनार्जन है क्योंकि ज्ञान से ही अर्थ धर्म काम मोक्ष की सिद्धि है और फिर मैं उसको वेद की ऋचाओं को अमृतमय लीला कथाओं के साथ जिन्हें आप लीला ग्रंथ कहते हैं इतिहास को मैंने अध्यात्म में ढाला उसके साथ में उसको जीवन के सूत्र पढ़ाता हूं आज आप सिर्फ अच्छी नौकरी बढ़िया तनख्वाह और मोटी भूज के लिए पढ़ते हैं तो पहले सूत्र में उसे पढ़ाया वनस्पतियां और कहा दूसरा तागा क्या है तो कहा दूसरा सूत्र भी पढ़ लो नहीं तो यज्ञोपवीत में तुम्हारा एंट्री नहीं होगी और मैं कैसे कहूं कि आज भी अपनी जिंदगी को जीते हुए जिंदगी से बाहर खड़े हो एंट्री किसी के पास नहीं है तुम्हारे यू आर मियरली वेस्टिंग ए लाइफ नॉट दैट यू आर द लिविंग बीइंग्स मैं दिल्ली गया तो एक साहब ने मुझसे कहा कि यहाँ नोबडी इज लिविंग बट एवरी इज ट्राइंग टू सरवाइव मैंने कहा दैट टू इज नॉट द ट्रूथ क्योंकि बॉडी का एक सेल नहीं बना पाए मट्टी से एक दाना गेहूँ नहीं बना पाए तो ये सर्वाइव कहाँ से कर, कर पाएंगे वो ही इन्हें सरवाइव आज भी करा रहा है भिखमंगे तो भिखमंगे हैं ये बात अलग है कि डिग्री शुदा भिखमंगे हैं नौकरियों के भिखमंगे बैठे हैं एक ही सांस भीख में ले रहे हैं कहां है इनके पास इसीलिए तो श्रीमद् भगवत जी से गीता के पहले दो अध्याय ही नहीं समझ पाए कि जहां अर्जुन कह रहा है कि मैं ये युद्ध ना करके भिक्षा कांड लू